आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ है रश्मिकांत मोदी जी जो राजकोट से पदारे हुए हैं आइए उनके जीवन के कुछ खास बातें आज के इस विशेष शो में हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से रश्मिकांत मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ओम शांति अच्छा रश्मिकांत जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बचपन की कुछ ख़ास बातें बताइए आप अच्छा आ, मैं जो एक नॉर्मल लड़का था बचपन में और इतना क्लेवर भी नहीं था आ, मेरे पिताजी जो है वो इंजीनियर थे वो पढ़ने के लिए मुझे बहुत कहते थे मैं थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा था लेकिन फाइनली मैंने बीएससी किया एमएससी किया फिर पीएचडी किया और मेरे पपा का आग्रह था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं गवर्नमेंट जॉब के बजाय टीचिंग लाइन में जाऊँ तो अच्छा है क्योंकि वहाँ ट्रांसफर ट्रांस बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट जॉब में तो मेरे को मन मुझे मन नहीं था टीचिंग लाइन में आने का लेकिन मेरे पापा ने फोर्स किया इसलिए मैं आया लेकिन अभी मैं काफ़ी खुश हूं मैंने पहले क्लासेस शुरू किया था मैंने पहले बहुत पहले कॉलेज में भी सर्व सर्विस किया स्कूल में भी किया फिर क्लासेस कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया और अभी स्कूल चल रहा है नाइनटीन से अभी राजकोट में गुजरात में राजकोट में मोदी स्कूल है वहाँ लगभग नियरली टेन बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ से हर साल एम में वन से ज़्यादा बच्चे जाते हैं और इंजीनियरिंग में भी करीब तकरीबन 500-600 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो मुझे मैं ऐसा मानता हूँ कि हम कभी कभी ऐसा सब बोलते हैं कि भाई आप अपने दिमाग से सोचो कि आपको क्या चाहिए वो करो किसी की मत सुनो लेकिन मुझे मेरी लाइफ में मैं ऐसा देख सकता हूँ कि मेरे पापा का जो आग्रह था उस लिए मैं टीचिंग लाइन में आया तो मैं अभी काबिल खुश हूँ क्योंकि मैं कई सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हमारे स्कूल से स्कूल के जरिए से बना सकता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा मम्मी का मानना बहुत जरूरी है आ, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से माता पिता का जो आशीर्वाद है या उनकी बातें अगर सुनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमारा जीवन में हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है हमारा जीवन अगर हम उनको सुनते हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है ये बात आपने कहा चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि ग्रेजुएशन या डिग्री हासिल करने के बाद फिर जो चेंज आ जाता है एक लाइफ में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है तो उस समय जैसे कि आपके पास डिग्री आ गया तो आपने कौन कौन सी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव आई उसके बारे में बताएँ वैसे क्या है कि डिग्री आने के बाद ये स्किल आना बहुत जरूरी है आजकल हर हर जगह हम देखते हैं कि डिग्री तो सब ले लेते हैं कई सारे डिग्री कई सारे मार्क्स परसेंटेज से पास भी हो जाते हैं लेकिन जो जो लाइन में हम जाते हैं उसका स्किल पूरा होना चाहिए अगर हम टीचिंग में जाते हैं इंजीनियर बनते हैं डॉक्टर बनते हैं लेकिन अब क्या है कि हर एक अब सोसाइटी में हम देखें तो टेन परसेंटेज ही लोग ऐसे दिखते हैं कि जो काफ़ी सक्सेसफुल है कोई भी एरिया देखे चार्ट अकाउंटेंट है डॉक्टर है बिल्डर है कोई भी वो क्यों है क्योंकि वो उसके पास स्किल ज़्यादा है और वह ऐसे सोचते जो भी मैं काम करूं वो ऐसा काम करूँ कि इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता तो ऐसी स्किल के साथ ऐसे सोच के साथ जो करते हैं कि मैं जो करूँ वो मेरा मेरा हंड्रेड दे दूँ जो भी करूँ वो परफेक्ट करूँ तो वो समाज में सोसाइटी में आगे रह सोसाइटी की बहुत सारी सेवा भी कर सकते हैं और अपना नाम काम दाम भी बना सकते हैं नहीं पर्सनली आप जैसे कि डिग्री आपको मिल गई उसके बाद आप में चेंजेस क्या क्या है आपके लाइफ में जो यूटेंस हैं उसके बारे में बताइए वैसे तो ये डिग्री तो मैंने ले ली लेकिन जो पढ़ाने का इंक्लिनिशन था वो पहले नहीं था नहीं। नहीं। लेकिन जब मैं पढ़ाता गया तो फिर मैं उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया और मुझे लगा कि ये काम बहुत अच्छा है ये पूरी सोसाइटी में एक डॉक्टर का और टीचर का दोनों का रोल जो है बहुत अच्छा है जो स्टूडेंट्स हमको रिस्पेक्ट देते हैं जो मान पान देते हैं वो भी काफ़ी इतना लगता है कि भाई हम कुछ अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ऐसा देखता हूँ कि पढ़ाने के साथ हमें जो है लाइफ की वैल्यूज़ के बारे में भी कभी कभी कुछ बताना चाहिए सिर्फ ये पुस्तक नॉलेज ही नहीं लेकिन आजू बाजू की नॉलेज है और लाइफ स्किल के बारे में और कैसे जीवन में हमारे नैतिक मूल्य बढ़े वो भी हमें देखना चाहिए और समझाना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि शिक्षा के साथ साथ में नैतिक मूल्यों को भी अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाएँ तो जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है क्योंकि आगे चल के जीवन में जो है पढ़ाई के साथ साथ हमारे मूल्य अगर हमारे साथ, साथ होते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं हम खुद का भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं अच्छा रश्मिकांत जी ये एक बात बताइए कि जैसे कि आपने ये जो मोदी स्कूल खोला है क्योंकि कोई भी स्कूल या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई कंपनी या इंडस्ट्रीज बना खोलना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की या पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपने इसको कैसे स्टार्टअप किया किस तरह से आपको हेल्प मिला या खुद का पैसा है? क्या था मेरे जीवन में मैंने जो है न पहले चार साल एक बहुत अच्छे वहाँ राजकोट में कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ जॉब किया वहाँ मैं सात घंटा काम करता था उस समय मेरी सैलरी फोर हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ थी वैसे मैंने चार साल काम किया और फिर मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा फिर थोड़ा ट्यूशन शुरू किया और ये सब कोचिंग क्लासेस वगैरह धीरे धीरे शुरू किया तो ये स्टेप बाय स्टेप हुआ वैसे जो भी कमाता गया मैं इसमें से जो मिला पेरेंट्स की तरफ से टीचिंग लाइन में तो वही वो, वो इन्वेस्ट करके फिर और और स्कूल बनाया और स्कूल बनाए ऐसा चलता रहा अच्छा धीरे धीरे जो ग्रेजुअली आपने एक एक स्कूल बढ़ाते गए हाँ हा, जी और हमारे यहाँ जो है ना पाँच साल से एक रेसिडेंशल स्कूल भी है वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग कैंपस है वहाँ हम खास क्या कालजी रखते हैं कि भाई सब में सब योगा प्राणायाम करें वो बच्चे हर बच्चे ट्वेंटी मिनट्स योगा प्रणायाम करते हैं और वहाँ जो है वो तामसी प्रकृति के खुराक नहीं देते हैं नहीं। जैसे कि प्याज है लहसन है लूसिन है वही से वे नहीं देते हैं नहीं। और बच्चों को कहीं नैतिक शिक्षा के लिए कभी कभी बाहर से भी अच्छे ओरेटर को बुलाते हैं और ये जो है वहाँ ऑब्जर्वर की हिसाब से ही ऑब्जर्वर वहाँ रहते हैं और बच्चे पढ़ते रहते हैं और वहाँ क्लास भी वहीं रहती है तो ये बच्चों को जो है ये पूरा एक और वहाँ क्या है कि हम खान पान में सभी तरह की चीज़ें बच्चों को खाने के लिए सिखाते हैं और बाहर का नहीं देते नहीं। हमारी बॉर्डिंग हॉस्टल है वहाँ मोबाइल रखने की भी अलाव नहीं है वहाँ टीवी भी नहीं रखते कुछ अच्छे प्रोग्राम रिकॉर्डेड है तो वो हम दिखाते हैं कभी कभी मूवी अच्छा है तो वो भी दिखाते हैं लेकिन वो बाहर की चीज़ें वहाँ हम नहीं लाते हैं और पूरा शुद्ध सात्विक भोजन रहता है ऐसे कोशिश करते हैं अच्छा अच्छा रश्मिकांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप जो हॉस्टल चला रहे हैं या जो स्कूल आप चला रहे हैं उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखते हैं उनका खाने पीने और रहने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही सात्विक आपने बना के रखा है ताकि बच्चों के जीवन में सात्विकता बनी रहे और वो मूल्यों से सम्पन्न रहें आगे चल के चारित्रवान विद्यार्थी बनकर समाज की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं ये आपकी सोच है बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह का जो माहौल है बहुत कम लोगों को इस तरह का माहौल में रहने का मौका मिलता है तो आपने ये बना के रखा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इससे लगता है कि आगे हमारे जो दोस्त इस वक्त सुन रहे इस कार्यक्रम को और अगर आप भी टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो तो आप भी इस तरह का ही कुछ अरेंजमेंट अगर अपने बच्चों को देते हैं तो उनके संस्कार जो है अच्छे बन सकते हैं उनके संस्कार जो है उनके जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जिसे कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष रहता ही है लड़ना पड़ता है उसको हर समय तो किसी न किसी बात होती है तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा सिचुएशन था जहाँ पर आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा वैसे तो मेरे लाइफ में कुछ इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा है जी। और बाकी सब लोग बोलते हैं कि लाइफ में कुछ एम होना चाहिए तो मैंने कुछ एम से नहीं किया कुछ अच्छा करता रहा और ये सब मिलता गया <laughs> तो ऐसा कुछ खास मैंने पहले से नहीं रखा था <laughs> लेकिन अभी जो एक संघर्ष की बात मैं बोलूँ तो अभी जो है थोड़े दिन पहले तीन <laughs> महीने पहले एक मुझे थोड़ा स्ट्रोक आ गया था <laughs> और मेरी एक नवीन 99 परसेंटेज ब्लॉक थी <laughs> तो उसमें स्टैंड डाला गया <laughs> राजकोट में ही फिर और भी कोई कोई ब्लॉकेज है अच्छा तो so, अच्छा। उसके लिए मुझे ऐसा डॉक्टर्स ने सब ने बताया अलग अलग डॉक्टर्स ने कि भई आप बाईपास करवा लो तो अच्छा है तो ये बाईपास न करवाए तो इसलिए क्या करे तो मैं इधर ब्रह्मा कुमारी में मैं आया और केड प्रोग्राम थ्री डी हेल्थ केयर का ज्वाइन किया चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं था लेकिन हाल ही फिलहाल में कुछ समय से जो है आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था ब्लॉकेजेस का और उसके लिए आपने स्टेंट का भी इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी कुछ कुछ अभी रहे हुए ब्लॉकेजे से उसको निकालने के लिए या उसको किस तरह से नेचुरल वे में ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी ने ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बताया तो आप इस वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं और उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि और भी बहुत सारी बातें रश्मिकांत मोदी जी से करेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहोला जीवन के दिन छोटे से ही बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचें जो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचें जो हम मत वाले जीने पर रंगीन मौसम ये खूबसूरत समाना अपने यही चार पद है आगे है क्या किसने जाना जीना जिसे आदान हो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 जिंदगी का शुक्रिया सद के मैं पर वाले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिलवाले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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हमारे साथ रश्मिकांत मोदी जी जुड़े हुए हैं राजकोट से आए हुए हैं और जैसे कि हम उनसे बात कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें उनके इस पास जो है वो बिना संघर्ष किए धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते गए और माता पिता का आशीर्वाद से वो बहुत ही अच्छे मकाम पर पहुँचे लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ समय से जो है उनका हार्ट का जो ब्लॉकेजेस है उसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान है तो आइए वो ब्रह्मा कुमारी आकर किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं वो सुनेंगे एक बार फिर से रश्मिकांत मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत है हाँ नमस्कार ये जो है ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में ये थ्री हेल्थ केयर का प्रोग्राम CAD प्रोग्राम बोलते हैं इस प्रोग्राम के डॉक्टर सतीश गुप्ता ये डायरेक्टर हैं। ये मैं ये प्रोग्राम में आया हूँ ये अभी सात दिन हुआ थ्री हेल्थ केयर का मतलब है हार्ट हेल्थ और माइंड ये तीनों का केयर प्रथम शब्द है हार्ट यहाँ की रचना हार्ट की रचना कैसी है ब्लॉकेज कैसे होते हैं वो ब्लॉकेज कैसे खुल भी सकते हैं वो साइंटिफिक तरक तरीके से इधर समझाया गया दूसरा शब्द है हेल्थ हेल्थ के लिए क्या क्या केयर लेनी चाहिए खान पान में दिनचर्या में बहुत डिटेल में इधर बताया गया क्या खाना चाहिए कब खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए कैसे चलना चाहिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो सब इधर समझाया गया और तीसरा शब्द है माइंड माइंड के बारे में डॉक्टर गुप्ता ने जो बताया वो काफ़ी अद्भुत था पहले तो यहाँ से शुरू होता है कि मैं कौन हूँ मैं एक आत्मा हूँ शरीर नहीं हमारे मन में जो जल्दबाजी ईगो है काम क्रोध वगैरह जो विकार रहते हैं उसका हार्ट के फंक्शन में कैसा असर होता है कैसे ब्लॉकेज बनता है ब्लॉकेज कैसे डिजोल्व भी हो सकता है ये पहले तो ये पहले बार मैंने सुना कि ब्लॉकेज डिजोल्व हो सकता है हु. सिर्फ हार्ट ही नहीं शरीर की पूरी बीमारियों जैसे कि बीपी है शुगर है माइग्रेन है आर्थराइटिक्स कैसे ठीक हो सकते हैं पहले अपने मन को ठीक करो शांति पवित्रता विचारों विचारों शांति और लाओ मन में पवित्रता के विचार करो आत्मा के गुण क्या है ज्ञान स्वरूप है पवित्र स्वरूप है शांति स्वरूप है प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप ऐसे मैं आत्मा हूँ ऐसे पहला सुनो समझो और उसके बारे में सोचो ऐसा इधर से जानने को मिला मेरा घर परमधाम है मुझे वहाँ जाना है तो आत्मा के गुण जानने के मुझे ऐसा बनना है कि संसार के सारे कार्य में साक्षी भाव के भाव से डिटैच हो के कर सकूं? हमें परमात्मा या शिव बाबा के हम सब संतान हैं हमें वहां जाना है तो हमारे जीवन कैसे सुधरे ब्रह्मा कुमारीज के सी ए डी प्रोग्राम केड प्रोग्राम मुझे लगता है कि इस जन्म में शरीर को निरोगी तो रहेगा ही इस प्रोग्राम के जरिए लेकिन आने वाले कई जन्म में भी सुधर जाएंगे क्योंकि हमारी मन बुद्धि और विचार में परिवर्तन आ जाएगा लेकिन बात यह है कि हमें यहाँ जाके फिर वो फॉलो करना है अगर इस प्रोग्राम को कोई परफेक्टली फॉलो करे, तो मुझे लगता है कि किसी को बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो बाईपास को बाय बाय कर सकते हैं सब रोगों रोगों से मुक्ति मिलेगी खास करके ध्यान से स्वाध्याय से कर्मों से भी मुक्ति रहेगी और हम अपने स्वरूप में ठहर सकेंगे आई शुड से दैट इट इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई शुड सैंक्स फ्रॉम माई बॉटम ऑफ योटम ऑफ माई हार्ट टू डॉक्टर गुप्ता एंड इस टीम एंड ब्रह्मा कुमारी एंड ऑल and Almighty. Thanks. रश्मिकांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से क्या program में क्या क्या चीज़ें हुई है उसके बारे में आपने डिटेल से बताया और जो फील आपको हुआ है उसमें आपको अच्छा लग रहा है और ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इसका अगर continuous practice करते हैं तो आप बाईपास सर्जरी के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बायपास सर्जरी जो है अपने आप ही बाईबाई कर देगी आपको बिल्कुल, बिल्कुल और अच्छी तरह से आप जो है थोड़ा सा इसको फॉलोअप करना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं तो वो चीज़ें हमारे खुद के अंदर एक शक्ति का रूप नहीं ले पाता जब तक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो शक्ति हमारे अंदर आने लगती हैं और वो सारी चीज़ों को ठीक करती हैं तो रश्मिकांत जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप यहाँ से आप जाएँगे कोर्स आपका पूरा हो गया समझो चार या पाँच दिन का कैड का प्रोग्राम तो आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है वहां जाके आप क्या करेंगे राजकोट जाने के बाद ये राजकोट जाने के बाद जो ये प्रोग्राम इधर जो सिखाया गया हम लोगों जी को जी। वो पूरा हम फॉलो करेंगे खाने पाने की आदत जो थोड़ी सुधरने की हुँ। है हुँ। और जो चलने की और सोच बदलने की खास करके एंगर को कंट्रोल में लाने की वगैरह जो बात है उसको हम फॉलो करेंगे और जो है ये सुबह में भी ये यहाँ से ऐसा बोलते हैं कि भाई स्वाध्याय करो तब तो जब स्वाध्याय वगैरह करो भगवान की तो वो भी बहुत अच्छा है तो वो हम चालू रखेंगे इधर भी ऐसा बोलते हैं कि भाई आप सुबह में मुरली सुनो तो वो भी बात बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें भगवान की बात आती है तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप जाने के बाद जो है इस कैट प्रोग्राम का जो चार्ट आपको मिला है उसको पूरी तरह से आप फॉलोअप करेंगे अपने डाइट में चेंज करेंगे और अपने विचारों में बदलाव करेंगे और जो रेगुलर एक्सरसाइज है उसको मेंटेन करेंगे सवेरे और शाम को आधा पौरा घंटा जो चलना है उसको आप कंटिन्यू रखेंगे ऐसा लगता है मुझे क्योंकि चले भी आपको जो है वो चीज़ें सर्कुलेट नहीं होगा तो चलना बहुत ही अच्छा सिंपल और अच्छा एक्सरसाइज है तो पूरे ऑल ऑलराउंड हेल्थ के लिए हमें मदद करता है तो जाते जाते मैं कहूँगा रश्... रश्मिकांत मोदी जी कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी हमारे लिसनर सुन रहे गुजरात के भी सुन रहे हैं राजस्थान वाले भी सुन रहे हैं इन सभी के लिए आप एक मैसेज जरूर दें मेरा ये मैसेज है कि ये जो बात है कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ अगर ये हमारे मन में बैठ जाए और दिन में कई बार भी हम ये सोचे तो हमारे जो है जो हमसे जो गलत सोच कभी बनती है कभी हमसे गलत कार्य हो सकता है तो वो कम होगा या बंद हो जाएगा तो ये बात जो है सबसे बढ़िया है कि डिटेच नहीं होके हम सब काम करें जो कृष्ण भगवान ने बताया गीता जी में कि भई आप कर्म करते रहो फल की इच्छा मत रखो डिटेच रखे साक्षी भाव से करो तो ये साक्षी भाव जो है वो हमारे जीवन में अगर आ जाए तो ये जो है काम क्रोध मान माया लोभ वगैरह वो सब की कमी रहेगी और हम ये अगर स्टूडेंट है तो भी अभी से ये थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग हमको ये अच्छा रहेगा क्योंकि अभी की लाइफ जो है वो सबके लिए स्ट्रेसफुल बनती जा रही है सबको कुछ ना कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा कुछ चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि जो भौतिक चीज़ें हैं वो हमें सुख दे सकती है उसके बजाय जो हमारी मन की सोच है वो हमें ज़्यादा खुश खुशी दे सकती है रश्मिकांत मोदी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कृष्ण का उदाहरण देते हुए गीता का एक सुंदर एग्जाम्पल आपने दिया कि साक्षी बाह हो कि हम अपने श्रेष्ठ कर्मों को करते जाएँ फल की इच्छा नहीं करना है नेकी कर दरिया में डाल ऐसा कहा गया है चाहे आप अच्छा करो या साधारण करो या कुछ भी करो लेकिन उसका जो है अभिमान आपके अंदर ना हो आप कर्म करके फल की इच्छा को छोड़ देना तब जो है आप साक्षी हो सकते हैं आप आपके अंदर वो जो गुण है जो दैवी शक्ति है वो आपके अंदर बनी रहती है अगर आप उस कर्म के करने के बाद उसकी अगर बखानी करते हैं उसकी महिमा करते हैं या उसको दस लोगों के साथ बोल के दिखाते हैं तो वो फिर आपका जो है अभिमान आ जाता है और अभिमान हमेशा नाश की तरफ ले जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताई थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा आपका ये प्यारा सा मैसेज और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सभी के लिए भी ये मैसेज बहुत ही काम का है तो आप इसे ध्यान में रखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामना के साथ मुझे और रश्मिकांत मोदी जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर रहो। न्यारे तुम्हरे बिन हमरा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 रज़ सुनो है पथ में अंधियारे दे दो दान में पुजियारे वो पालन और न्यारे